सत्संग और आत्मकृपा का महत्व सत्संग शुरू कहाँ से हुआ संत के शरीर के पास बैठने से शुरू हुआ और सत्संग का अंत कहाँ हुआ संत जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है उस स्वरूप में यह सत्संग पूरा हो गया क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही है सत्य स्वरूप तो ही है उसका संगते संग तो कभी तभी बनेगा जब आप तत्स्वरूप हो जाएंगे कहने का मतलब यह है कि जीवन स्थूल और सुक्ष रूप में संस्कारित होता हुआ सत्य में प्रतिष्ठित होता है इसलिए इन साधनों के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए यही आपको ले जा करके निर्विकल्प में प्रतिष्ठित करने वाले हैं कल भी हमने कहा था कि श्रवण से भक्ति शुरू हुई और आत्मनिवेदन में समाप्त हुई आत्मनिवेदन होने के बाद ये जो श्रवण आदि है इनका प्रयोजन समाप्त हो गया पर प्रयोजन समाप्त होने पर भी भक्त के जीवन में यही चलेगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु उसका जीवन इसी में प्रतिफलित रहेगा और ग्राम्य कथा विघात करेगा संत के पास जब आप बैठते हैं वहाँ पर वाणी सुनाई देती है तो जगत भर के शब्द जो आपके अंदर ग्राम्य कथा के संस्कार रूप से बैठे हुए हैं उनका विघात होता है संत के पास बैठने का सत्संग का यही सबसे बड़ा फल है ये ग्राम्य कथा के संस्कार संतों के चरणों में बैठने से ही आ जाएंगे क्योंकि सत्संग ग्राम्य कथा नहीं है वह ईश्वर कथा है वह आत्म कथा है भगवान नाम है इसको दूर करने के लिए आपके पास यही उपाय है सत्संग और भगवान नाम यही उपाय है कि जिससे ग्राम्य कथा के संस्कार को दूर कर सकते हैं तो स्तुत्या मया वांग परता हता ते छमस्व नित्यम त्रिविधा पराधम जगत का कल्याण केवल उसी से हो रहा है बिना उसके कुछ मिल ही नहीं सकता है और वह इसीलिए है कि भगवत इच्छा से भगवत कृपा से संपन्न हो करके भगवत कृपा शक्ति ही उस प्रारब्ध का उपयोग करा रही है जगत के कल्याण के लिए इसलिए ज्ञानी के विषय में किसी दूसरे प्रकार का विचार हो नहीं सकता और न यह सोचा ही जा सकता है कि जिसको ज्ञान हुआ उसका सब प्रतिबंध हट गया जैसा चाहे वैसा करेगा जैसा चाहे वैसा करेगा पर परमेश्वर की कृपा शक्ति जैसा कराएगी जगत के कल्याण के लिए वैसा करेगा अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। उपनिषदों की चर्चा मैं नहीं कर सका ज्यादा समय समाप्त हो गया आज कार्यकाल पूरा है और हमने शास्त्रानुसार साधन दृष्टि से आपको जो कुछ भी कहा वह बात आपके अंदर बैठाने का प्रयास किया और कोई भी एक दो व्यक्ति इसमें से किसी न किसी साधन को यदि अपने जीवन में धारित कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हो गया और भगवान शायद इसीलिए यहां पर ले आया आपके जीवन में कोई ठोस आधार मिल जाए जिससे आपका जीवन निरंतर परमार्थ पथ पर बढ़ता रहे यही मन में एक अभिकांशा है और इसमें आप भी सहायता करेंगे एक घटना हमको याद आ जाती है पहले भी मैं सुना चुका हूं उसको संक्षेप में कहता हूँ एक महात्मा से लोगों ने बहुत डरा दिया था पर जब महात्मा हमको मिले तो ब्रह्म बहुत प्रेमी लगे हमने उनसे कुछ साधन के विषय में पूछा और दो घंटे के अंदर उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव के अनुसार हमको सारा साधन बताया काम को कैसे दूर करना क्रोध को कैसे दूर करना इसके अनंतर उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी चले जाओ यहां से कहा हो गया ना हमने कहा आप संतों की कृपा हो तो हो कहा खबरदार ऐसा नहीं बोलना ईश्वर की कृपा हो गई तो तुम मेरे पास आए ईश्वर की कृपा हो गई कि नहीं तुम्हारे ऊपर अब मैं क्या बोलूँ हमने कहा हो गई कहा मैं तुमसे क्यों बोलता क्या लगते हो तुम हमारे तुमसे क्या लेना देना है पर मैंने देखा ईश्वर ने भेजा है इसको तो मैंने अपने पचास वर्ष के जीवन के अनुभव के अनुसार तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया मेरी कृपा हो गई कि नहीं हमने कहा हो गई कहा कि पर तुम अपने ऊपर यदि कृपा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण होने का नहीं है हमसे तुमने सुन लिया और उसको मानोगे नहीं उसको धारोगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं जाओ उन्होंने भगा दिया